के हमारा हाथ से हमारा उद्धार करने संकट भी आगे बताती है, कहते है क्या संकट है वो आगे बताएगी कहते तात कथा और कहते हैं कि हे तात पहचान के लिए एक बात और बताती जैसे उसी बात चूड़ा चूड़ामने के साथ साथ एक पहचान की बात ये भी बताई कई तात शक्र सत कथा सुनाय शक्रसुत के माने इंद्र का पुत्र जयंत जो है उसका नाम तो कहते हैं कि जयंत की कथा उनको बताना तो ये जयंत की जो कथा हुई थी पिछले अध्याय में वो अरण कांड में प्रारंभ में ही वो कथा आई थी <coughs> उस कथा में देखते हैं कि भगवान राम और सीता जी दोनों दो ही अकेले थे उस समय और उस समय जयंत आया था और उसने सीताजी के पैरों में और खून लगा तो भगवान राम ने शीत का बा मारा और जयंत के पीछे चला को घेरे फिरता रहा लौट करके जयंत जब भगवान राम की शरण आया तब तो उसकी एक आंख खोड़ करके उसको छोड़ दिया इस बात को लक्ष्मण को तो भी पता नहीं था अन्य किसी को भी इस बात का पता नहीं था तो सीता जी ने इस बात को हनुमान जी से कहा जयंत की कथा भगवान राम को बताना तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये तो सीता जी जानती थी ना भगवान राम ने फिर किसी को बताया ना सीता जी ने किसी को बताया इसके बनाने ये है कि बात थी हनुमान जी सीताजी के पास तक पहुंच गए हैं तभी तो उन्होंने ये, ये बात कही तो, तो कथा सुनाय एक तो ये और दूसरी बार शक्रसुद कथा बताने का सुनाने का एक कारण और भी बाण प्रताप प्रभु समझाये उनको याद दिलाना की आपके बाण में कितनी शक्ति है कि वो जो जयंत को बाण मारा था तो वो ब्रह्मा के और शंकर जी के और सबके शरण में गया इंद्र के भी शरण में गया लेकिन किसी ने रखा नहीं और वो भगवान के बाण से बच नहीं सका और सिंह के बाण से नहीं बच पाया उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो पाई जब इस प्रकार के उनके भगवान के बाण की शक्ति इतनी है तो फिर उनको जब याद आएगा तो रावण रावण उनके सामने कुछ नहीं है भगवान जो है वो रावण को मार करके हमारा उद्धार कर सकते है इसलिए उनके बाल का भी स्मरण दिलाना कि कैसे कैसे बाण शुक्र के पर पीछे चला दोनों इस वाक्य में दोनों बातें हो जाती हैं एक तो जो गुप्त कथा थी वो भी उसके द्वारा संदेश भी पहुंच जाता है और दूसरा भगवान को प्रेरित करने के लिए भी बात है कि भगवान विलम्ब न करें और अपनी शक्ति का प्रयोग करें और हमको रावण से उद्धार कर दे बात हो और कहा मास दिवस नाथन आवा संकट भारी है कि अगर एक महीने में वो नहीं आते हैं भगवान और हमारा उद्धार नहीं होता है तो तो पुनमोह जीत नहीं पावा तो कहते उसके बाद फिर हमको जीते नहीं पाएंगे जीते नहीं पाएंगे रामा ने कह दिया कि एक महीने के बाद हम तुमको जो मार देंगे तो एक तो रामा भी झूठ नहीं कहेगा वो मार ही देगा कहो गुस्सा उसको आ जाए एक महीने के बाद हो जाए मार ही दे और सीता जी भी कहते हैं कि जब हमें ये लगेगा कि रावण हमको मार ही देगा और एक महीना बीत गया अब रामण आता ही होगा हमको मार देगा तो सीता जी भी निश्चय कर लेंगे हाँ मरना ठीक नहीं है तो शायद उनके हम ही सही त्याग कर देंगे इसलिए अर्थ लग सकते हैं तो पुनः मोहन जीत नहीं पावा तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे अब कौन मारेगा कैसे मरेगी ये बात दोनों अर्थ समय आ जाते हैं चाहे रावण मारे चाहे स्वयं मरे तो यह सूचना उनको देती है कि यह स्थिति होगी इसलिए एक महीने के भीतर ही आ करके ही सब हो जाना चाहिए तो फिर होता भी ऐसे ही है एक महीने के भीतर भगवान राम आ भी जाते हैं युद्ध भी हो जाता, वो मारा भी जाता है की भला बताओ हनुमान की अब हम हम अपने प्राणों को कैसे रखे प्राणों को रखने के माने अब धैर्य कैसे बंधे कैसे एक महीने तक का समय जो है वो कैसे हमारा होगा रावण भयभीत करेगा सिध करता है पीआ पहुंचाता है तो उससे अब यहाँ पर जीवन जीना एक एक दिन मुश्किल से बीतता है कहू कभी कहीं भी दिराकू प्राणा तुम तो अहू ता अब जाना कहते तो तुम भी जाने को कहते हो हुँ? अनुमान को जाने है ही है, और जाने को कह रहे ही है तो सीता जी कहती हैं कि जाने को कहते हैं हनुमान जी तुमको जानी चाहिए तो उन जाने में क्या आपत्ति है तो कहते हैं तो देख सीतल भाई छाती अब ये तुम आ गए थे तो तुमको देख करके कुछ कर भरोसा हुआ सीता सीता जी जी जी अकेली थी रावण डराया करता करता था करता था धमकाया तो सीता जी को थोड़ा लगा कि हनुमान आ गए शक्तिशाली भी हैं इतना विशाल इनका शरीर है तो थोड़ा उनको धीरे जी को बता था तो कहने एक तुम आ गए तो थो, थोड़ा धैर्य था अब तुम भी जाने को कहते हो और पुनः मौकाओं सोई दिन सोई राे लिए उसी प्रकार के जैसे पहले रात पहले दिन दुख का समय रात भर जागते जागते बीतना दुखित होना ये जैसे दशा थी पहली वही दशा फिर हमारे सीता जी ने मैंने अपना दुख अपना सब बताया हनुमान जी को कि भगवान श्री राम जी को ये सब जा करके बता देना तो जब ये सीता जी ने कहा तो हनुमान जी ने सीता जी को समझाया कहते जनक सुताई समझाए करे हनुमान जी ने सीता को समझाया कि आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है आप तो सूचना मिली गई हनुमान जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें पता ये होता कि रावण तुमको यहां ले आया आप पर हो तो अब इतनी देर न लगाते भगवान अब तक तुमको यहाँ इनके बंधन से छुटकारा दिला दिया होता मुक्त तो हो गई होती लेकिन उनको पता नहीं था अब पता लग गया है तो इसलिए भगवान अब विलम्ब नहीं करेंगे अब शीघ्र ही आएंगे रावण को मार करके ले जाएंगे तुमको ये सब उन्होंने हनुमान जी ने उनको समझा दिया और कहा जिसमें अंस मात्र भी संदेह की बात नहीं अब रावण बच नहीं सकता अब रावण को देख लो एक तो हमें हमारा ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया अब उसको तो कहने के अभिमान दिखाने के हनुमान जी ने बताया नहीं लेकिन संकेत इस बात का है कि सीता जी समझ सकती हैं कि जिस एक बानव ने इतने लोगों को मार दिया इतने शासनों का मद कर दिया रावण के एक पुत्र को भी मार दिया और जिसको हनुमान जी को बांध करके रावण के दरबार में लेके जो तो बांध करके भी वो कुछ नहीं हनुमान का बिगाड़ पाए हाँ। और हनुमान ने उल्टे भर में लंका जला दी तो कह तो कहते अब विश्वास करने चाहिए हनुमान आकर भगवान फिर इस प्रकार धैर्य बधाया सीता जी को और फिर हनुमान जी ने क्या किया चरण कमल स्वरण कभी गमन राम और बस हनुमान जी ने फिर सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके चल दिए चल दिए, भगवान श्री राम जी जहा थे समुद्र के पार जा करके जहाँ भगवान राम थे उधर की तरफ चल दिए, भगवान राम की तरफ चले थे सीता जी के यहाँ है सीता जी के यहाँ से आकर के दूत का कार्य अपना पूरा करके उनकी खबर लेकर के अब लौट करके भगवान राम की ओर जा रहे हैं हनुमान अब जब लौट करके चलते है तब तो उसकी भी थोड़ी सी कथा बताते है कहते हैं तो सुनो कि चलत महाधुन गरज जैसी भारी, भारी। गर्भ सर्वि निश्चर नारी नाग सिंधु आवा शबद किल किला कपिन सुनावा सब बिलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन श्री रामचंद्र कर का जा मिले सकल भय सुखारी कलपत मीन पावजिम बारे चले हरस नगर रघुनायक पासा पूछत कहात नवल इतिहासा तब तो मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे जब बरजन लागे मुष्ट प्रहार है सब भागे जाए पुकारे ते सब बन उजार युवराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि करे प्रभु काज सुग्रीव काम चंद्र की जय पवन सुतमानी जय सब संतन की जय चलत महाधुन गर्जेश सुभारी और हनुमान जी चलते समय जो है वो हो चलते समय हनुमान जी ने बहुत जोर से गर्जना की <coughs> गर्जना की कि हनुमान जी एक उद्घोषणा करता है उस प्रकार से उन्होंने गर्जना की मैंने हनुमान जी का कोई बाल माता नहीं कर पाया इतनी बड़ी लंका इतने निशाजर लेकिन उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया ऐसे प्रसन्न हनुमान जी ने जो गर्जना करते हुए चल दिए और इतनी जोर के उन्होंने निर्भय होकर के गर्जना की कि सब जो है वो निशाच सब भयभीत हो गए और निश्चर नारी ये कहते हैं कि देखो कमजोर लोग जो हैं उनकी बात बताते हैं शक्तिशाली लोग तो वैसे ही भयभीत हो गए डर हनुमान जी की गर्जना से लेकिन स्त्री इत्यादि के तो गर्व सर्वित होने लगे ये कहते हैं ये तो साह हो गई उनकी और तो लोग बात कथा विस्तार करो तो तमाम बातें ये कहते हैं कि देखो भगवान राम ने तो केवल उन्ही लोगों को मारा जो निशाचर थे पैदा हो चुके थे और बड़े बड़े थे जिन्होंने ऋषियों मुनियों को बहुत पीड़ित किया था उन लोगों को भगवान ने आकर के लंका में फिर मारा लेकिन हनुमान जी ने निशाचरों के आगे का जो वंश था वही विनाश कर दिया निशाचर पैदा न हो इसलिए कहते गर्भ सर्विशो ने निश्चर नारी तो नाग सिंधु पा रही आवा तो कहते नाग समुद्र पार करके फिर जो है वो ये पार ही आवा दूसरी तरफ इस तरफ किनारे पर जहां पर किए अंग मान आदि थे जहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे वहां हनुमान जी समुद्र कूद करके लौटाए और समुद्र किल किला कभी सुनावा और वहां पर भी हनुमान जी ने अपनी बानस स्वभाव के अनुसार जिस प्रकार से किलकारी उन्होंने बनी तो उससे तो वो प्रसन्नता की सूचक तो जैसे ही उन्होंने सुना है सब सब लोगों ने तो हर से हर्ष बिलोक हनुमाना जैसे देखा कि हनुमान आ गए कूद के यहाँ पहुंच गए तो सब सब के सब लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो सब प्रसन्न हो गए हनुमाना हनुमान को प्रसन्न देख कर के सब प्रसन्न हो गए हनुमान जी जब आए और कूद करके आए तब शरीर में उनके बड़ी फुर्ती भी थी और बड़े प्रसन्न भी थे तो इससे समझ गए सबके सब कि हनुमान जी काम करके आ गए हैं और सफलता मिल गई ही कार्य में इसलिए सब प्रसन्न हो गई काम पूरा हो गया नूतन जन्म कभी न कभी जाना सब जो प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने अपना नया जन्म समझा मैंने अभी तक जब तक की उनको सीता जी की खबर नहीं मिली थी तब तक मानो कि वो हो अब पहले की कथा स्मरण कर लो ये सब समुद्र तट पर बैठे हुए अंगदारी कितना दुखी हो रहे थे कि अब अब तो हम दोनों से मरे अब हम लौट करके जाए तो वहां सुग्रीव हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा अरे वो सुग्रीव तो पहले ही हमको मार डालता जब बालू को मारा था तभी वो तो किसी प्रकार से बचे भगवान की कृपा है और भगवान का कार्य इधर नहीं हुआ तो और सुग्रीव नहीं इसी बहाने से मार डालेगा तब तो, तो जीवन नष्ट हुआ और यहाँ पर भी कार्य पूरा नहीं हुआ तो इस प्रकार की जो दशा थी तो ये अपने आप को मन मरा समझ रहे थे जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ अब कार्य पूरा हो गया तो नया जीवन मिल गया जब अब कहा कि बस अब जीवन बने चलेगा ये दूसरे ये भी संकेत करते रहते हैं बीच बीच में कि देखो जहाँ व्यक्ति का देहाभिमन छूटा और जीव भाव आया और परमात्मा की तरफ जिसका ध्यान किया उनका सेवा कार्य में जो व्यक्ति लगा उसका फिर एक नया जीवन प्रारंभ होता है एक भौतिक जीवन है विषयी जीवन है जहां नाना प्रकार के दुख संकट बैठले चिंताएं आदि रहती है और दूसरा जीवन वो है जब व्यक्ति इनसे सबसे छुटकारा पा करके आध्यात्मिक जीवन, जीवन जीता है प्रशांत विश्राम कोई कामना नहीं बेहिमान भी नहीं परमात्मा के आनंद में आनंदित है तो ये एक दूसरे प्रकार का जीवन है नूतन जीवन है यह जीवन केवल इतना ही नहीं है संसारी व्यक्ति असल में सारे जीवन जो लोग भौतिक जीवन, जीवन जीते रहे उन लोगों के चित्र में ये बात जनती नहीं कि इसके अलावा भी कोई जीवन का रूप हो सकता है इतनी ज्यादा घटाटों उनके ऊपर आवरण छाया जाता है बुद्धि के ऊपर कि उनको लगता है बस यही तो जीवन है यही तो बस खाना पीना और नौकरी चाकरी और धंधा करना और बस, बस प्रकार से विषय सामग्री बस यही सब इकट्ठी करते रहना यही जीवन होता है लेकिन एक जीवन और है नया जीवन प्राप्त होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप धारण करता है उसके जीवन की नवीनता आती है उसमें नए प्रकार का जीवन है वो इसी प्रकार का जीवन है जैसा ये जीवन वैसा वो जीवन ऐसे नहीं है वो एक भिन्न प्रकार का जीवन आध्यात्मिक जीवन है वो परमात्मा के कार्य में लगे हैं ये सबके सब बनर परमात्मा के, पर के कार्य में लगे हुए हैं उनकी सेवा में हैं उनकी शरण में हैं भगवान की उनकी रक्षा कर रहे हैं ऐसा ये है, तो इस प्रकार का ही दूसरे प्रकार का जीवन है तो मुख प्रसन्नता तन तेज राजनुमान जी के मुख के ऊपर प्रसन्नता थी और तेज था माने जब व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है तब तो वो प्रसन्न भी होता है और दूसरे ये तो उसके मुख के तेज दिखाई देता है और अगर काम पूरा न हो तो उदास दिखाई दे तो उदास होगा तो तेज मुख हो जाए तो ये कहने के तात्पर्य मुख प्रसन्न है तेज दिखाई देता है काम पूरा हो गया तो प्रसन्नता प्रसन्न तेज विराजा इसलिए रामचंद्र कर का जा इसलिए सब जग महाराज समझ गए कि हनुमान ने भगवान श्री राम जी का काम पूरा कर लिया सीता जी की खोज खबर ले आए ये बात निश्चय होगी मैंने बिना हनुमान जी के बताए ही वो सब लोग समझ गए और ज्यादा देर फिर उन्होंने नहीं लगाई मिले सकल अति भय सुखारी हनुमान जी और उन सब लोगों ने आपस में मिले बैठे नमस्कार हुई एक दूसरे को देश लगाया और प्रसन्न हो गए सबके साथ सब। तलफत मीन पावज बारी वो कहा सब लोग इस प्रकार से इनको प्रसन्नता हुई जैसे कि पानी तालाब में मछली हो और गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाए और पानी न रह जाए कीचड़ ईचड़ -चल थोड़ी रह जाए उसी में मछली जो रही हो और पानी बरस जाए फिर अगर समुद्र तारा में फिर खूब पानी हो जाए तो जैसे मछली प्रसन्न होगी ऐसे ही प्रसन्न हो गए सबके साथ सब। ऐसे माने जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक इसके माने ये सब थे चिंता के कारण दुखी थे लेकिन हनुमान जी के आ जाने पर और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने पर सब संतुष्ट हो गए का काम बन गया इसलिए उत्साह आ गया नया जीवन आ गया सबको चले हर्षर गुना पासा बस अब सब हर्षित होकर के सब चल रही है बस वहां से प्रसन्न प्रसन्न भगवान श्री राम जी की तरफ वापस लौट करके चल रही है किशकंधा नगरी की तरफ अभी सब लोग प्रस्थान करते चलते हैं पूंछत छत का नवल इतिहासा अब रास्ते में बाकी बातें जो है विस्तार वो तो वहां पर समुद्र किनारे बैठ करके फिर अब लंका की बातें तुम कैसे पहुंचे और फिर क्या देखा ये सब वहां नहीं करते हैं अब सब चल देते हैं और रास्ते में बातें करते जाते हैं हनुमान जी से पूछते जाते कि मैं हैं नवर इतिहास के में नई बातें जो है वो श्रीलंका में तुम कैसे पहुंचे वहां तुम्हें कौन मिला फिर सीता जी को तुमने कहा बैठे देखा फिर और क्या कैसे कैसे क्या क्या, क्या हुआ तो हनुमान जी सब उनको रास्ते में बताते जाते हैं जो कुछ घटना घटी सब विस्तार से हनुमान जी ने सब समाज समझा दी उनको सबको जाम मान को अंगद आदि ने सबने उस बात को सुन लिया समझ लिया तब मधुबन भीतर सब आए अब चलते चलते ये सब किस नगरी में पहुंच गए और जब नगर में पहुंचे तो उसके पहले नगर के बाहर ही उनका भी बाग था में इनका किसकिडरों का सुग्रीवादी का बगीचा राजाओं के बगीचे हुए करते जैसे ये अशोक वाटिका जो है रामा का बगीचा है बाग है उसमें फल फूल सब लगे हुए हैं ऐसे करके वहां पर किसकिधा में भी बाग था उसमें भी फल लगे हुए थे तो ये सब लोग वो मधुबन उसका नाम रखा हुआ था तो कहते हैं तम मधुबन भीतर सब आए ये सबके सब जो है मधुबन में भीतर उसमें अंगद अंगद अंगद सम्मत खाए में पहुंच करके ने ने कह दिया कि तुम लोग लोग सब फल खा सकते हो कोई बात नहीं है। तो ने स्वीकर दे दी सब लोग खूब फल खाए जब खूब फल खाए तो रखवारे जो वृक्षों उठे वहां के वे सब दौड़ करके अपने आप ही तब तक सूचना सुग्रीव को दी रखबारे जब वर्जन लागे रखवाले कहने लगे भाई ऐसे ऐसे थोड़े होता है कि तुम सब एक तरह से फल खा जा सब तोड़ के रख दो फिर हम क्या बताएंगे कि फल को क्या हुआ पेड़ों की क्या दशा हुई तो सर हमारे तो रक्षा करने वाले हमें तो हमें तो सजा तो हमको मिलेगी हमारा क्या होगा तो जब वो रोकने लगे तब इन्होंने जो है मुस्ट प्रहार हनत सब भागे तब उनको भी भूसा जमा दिया तो वो सब भाग खड़े हुए और जाए पुकारे थे सब वो सब जा करके वो सब रखवा थे मधुबन के वो जा करके दौड़ करके सुग्रीव को जा करके बताया जाता कर माने इन्होंने दूतों का भी काम कर दिया दोनों बातें हो गई एक बात ये कि ये सब लौट करके आ गए इसके बाद कोई खबर जा करके पहले सुग्रीव को बतावे कि सब लोग आ गए खबर लेकर के तो उसको खबर देने की देखो तरीका इनका इस प्रकार थे जब इनको घूसा मारा तो बताने लगे जाए पुकारे सब बन उजारे कौन उजाड़े करुवराज अंगत स्वयं बन उजाड़े दे रहे तो सुग्रीव समझ गए कार्य अंगत अगर बन उजाड़ रहे तो इसके माने है ये अपना काम पूरा कर आए है सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आये प्रभु का तब सुग्रीव जो प्रसन्न हो गया सुन करके बन के उजाड़ की कथा ने भी सुग्रीव को प्रसन्न कर दिया और सुग्रीव इसी बात से समझ गए कि ये मधुबन के फल जो वो जब तक सीता जी का खोज करके न लाए होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी तो बाघ में घुस जाते और फल खा लेते और इस प्रकार के पेड़ तोड़ देते अब उसके फल दोनों स्वयं खाली है और घुस गए उसमें तो इसके मायने ये है कि भगवान का काम पूरा हो गया इतनी ही समझ गए देखो किस प्रकार से कहां से क्या अर्थ लगता है और कैसे क्या जान जाते हैं वो भी तुलसीदास जी वर्णन करते जाते हैं बताते जाते हैं देखो उधर भी लंका में देखा था जब वो वहां के लंका में अशोक वाटिका के सब सब खा गए फल हनुमान जी और सब पेड़ों को तोड़ा तो रखवाले जाकर के रावण को जब बताया तो इसलिए ये कि हनुमान जी ने कि वो जाकर रखवाले जाकर के स्वयं बताया अगर हनुमान जी कहते रखवालों से कि तुम चले जाओ जरा रावण को बता दो कि हम आए हैं यहाँ तो वो कोई बताने न जाते लेकिन जहां उनको जब इस प्रकार फल खाए पेड़ तोड़ताड़ के डाल दिए तो बिना कहे वो अपने आप दौड़ के बताने चले गए ऐसे यहां पर मधुबन के फल जब इन्होंने खाए तब तो वहां के रखवाले अपने आप दौड़ करके सुग्री को बताने चले गए इनको कहना नहीं पड़ा तुम जाकर के बता दो कि हम लोग आ गए और सुख्रीव भी समझ गए सब बात को पूरी तो सुन सुग्रीव हर्ष कपि और सुग्रीव ने सुना कि हर्ष कपि कि सब बानर बहुत हर्षित है बड़े प्रसन्न है उत्साहित है तो बस करी आभु काज समझ गए कि ये भगवान का काम कर हैं ये है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये सब कल देखेंगे कि हनुमान जी जो है ये सब बानर पर भगवान श्री राम जी के सामने जाते हैं और सीता जी का संदेश उनको भगवान राम को सुनाते हैं और भगवान राम किस प्रकार से फिर उनसे पूछते हैं ये सब संदेश देने के बाद जो वो कल नान्यापृहारगुपते हृदयस्मदीए सक्यं बदलाम चुनाखलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंग काम सहित कुरानन सीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।, श्री राम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 श्रीराम